भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्यंत सर्व संशया इसमें हृदय ग्रंथि का अर्थ किया अविद्यावासना प्रचय वासना प्रचय ग्रंथि भिद्यते ज्ञान होने पर उसका भेद नष्ट हो जाता है टीका में दिया है अविद्या वासना प्रचय भिद्यत इति तो अविद्या वासना प्रचय का भेद हो जाता है नष्ट हो जाता है इसका क्या अर्थ है क्या स्पष्टीकरण करने के लिए विचार करते हैं किम बुद्धो विद्यमान अविद्यादि भेद ज्ञान फलम किंबा तन्निवृत्तों ज्ञान का फल वासना प्रचय का भेदन नहीं ग्रंथि का भेदन नहीं तो बुद्धि में ही सौवासना है तो उसका भेदन होगा नाश होगा तो बुद्धि रहते हुए अविद्या भेद ज्ञान का फल अथवा किम बात तिवृत हो तस्या बुद्धे निवृत बुद्धि रहते हुए ही अविद्या का भेदन ज्ञान फल होगा अथवा बुद्धि की निवृत्ति होने के बाद दो विकल्प किया नाद्य प्रथम पक्ष जी करेंगे बुद्धि रहते हुए अविद्या वासना की निवृत्ति ये ठीक नहीं सत्य उपादान कार्य से अत्यंत तो उच्छेद यदि उपादान कारण बुद्धि काम वासना का उपादान है बुद्धि बुद्धि में स्थित तो है बुद्धि का परिणाम वृत्ति है बुद्धि यदि है उपादान है कार्य का अत्यंत तो उच्छेदन नहीं हो सकता है अत्यंत तो उच्छेदन नहीं होगा क्या उच्छेद तो हो गया फिर उत्पत्ति हो सकती है उपादान कारण है तो कार्य फिर हो जाएगा फिर उत्पत्ति संभव है अत्यंत तो उच्छेदन ही होगा अत्यंत तो उच्छेद की आगे फिर उत्पन्न नहीं हो भोजन करने पर क्षुद्धानिवृत्ति तो हो जाती है फिर भूख लगती है भोग करने पर इच्छा निवृत्ति होती फिर भोग करने की इच्छा होती है तो काम का उच्छेद हो जाएगा तो शुद्धि में तो उच्छेद हो जाता है फिर जागृत में उत्पन्न होता है उपाधान कारण यदि है तो कार्य का अत्यंत उच्छेदन नहीं होगा क्योंकि आगे फिर कार्य की उत्पत्ति हो सकती है इसलिए बुद्धि रहते तो ही अविद्या वासना प्रचय का नाश ज्ञान का फल ये संभव नहीं प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष माने कि बुद्धि की भी निवृत्ति हो जाए काम अविद्या काम प्रचय उसका भी विभेदना नाश हो जाए द्वितीय पक्ष का तेना द्वितीय ज्ञानस्य से अज्ञान ने साक्षात ज्ञान का अज्ञान के साथ ही विरोध ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है प्रकाश जलाने पर अंधकार की निवृत्ति हो जाएगी प्रकाश जलाएंगे तो सर्प भाग जाएगा प्रकाश जलाएंगे तो सर्प रहेगा सता है सर प्रकाश के साथ सर्प का कोई भेद नहीं तो विरोध नहीं ज्ञान से तो अज्ञान की ही निवृत्ति होगी किंतु बुद्धि की निवृत्ति क्यों होगी किंच बुद्धि अनादिर साधिवा अच्छा बुद्धि की निवृत्ति होगी बुद्धि अनादि है या साधि है किंच विराम नहीं चाहिए किंच बुद्धि अनादिशादिर्वा अनादि अनादि कहेंगे तो ठीक नहीं नाद्य ये तस्मा जाए थे प्राण मन सर्वेन्द्रियाणच प्राण मन मन अंतकण की उत्पत्ति होती है प्राण की उत्पत्ति होती है एक अद्वितीय ब्रह्म सृष्टि के पहले उसके बाद सब कार्य की उत्पत्ति होती है तो अनादि तो नहीं कर सकते श्रुति का विरोध होता है यदि श्रुति विरोधात् श्रुति विरुद्धात आत पंचमत हेतु किसके लिए किसके लिए हेतु प्रश्न है हेतु बुद्धि अनादि नहीं न अनादि बुद्धि अनादि नहीं है नाद्य बुद्धि अनादि नहीं क्योंकि श्रुति का विरुद्ध होगा तो शादी मानेंगी फिर नलय ब्रह्म ज्ञान बिना पर बुद्धि नाश संभव तद अनर्थ के प्रसंग आता प्रलय काले ब्रह्म ज्ञान के बिना शांत है न शादी है तो हो जाएगा नश हो जाएगा तो नशसम तदनर्थक प्रसंगा तदनर्थक्यू साधि बुद्धियानर्थक्य हाँ ब्रह्मज्ञान तस्य त्रह्मज्ञान सेनर्थक प्रसंगा फिर ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता है ब्रह्मज्ञान की बुद्धि का नश हो जाएगा तरह ब्रह्मज्ञान सेनर्थक प्रसंगा तद नहीं तनर्थक्य त सादित्व से बुद्धिर् उपादान साक्षात ब्रह्म तनासम बिना अत्यंत उच्चेदन सियात अच्छा बुद्धि को सादि मानेगी उसका उपादान क्या है बुद्धि का उपादान यदि वो बुद्धि का उपादान साक्षात ब्रह्म मानेगी तो उपादान कारण नासिक के बिना ना अत्यंत उच्चेद नहीं होगा तनाशम बिना अत्यंत उच्चेदन सशम बिना कस्य ब्रह्मण भ्रमे के नासिक नासना उपादान कारण निवृत्ति नहीं होता तो कार्य का अत्यंत तो उच्चेदन नहीं होगा फिर कभी कार्य उत्पन्न हो जाएगा अगर बुद्धि का उपादान माया मानेंगे तो माया चेत सा दृष्टिगत तो ज्ञान उच्चेदम तो रहती दृष्टा के ज्ञान से माया का उच्चेदन नहीं होगा जादूगर जादू देखाता है दृष्टा देखने बारे दिखते हैं जादूगर को देख लेंगे तो माया की निवृत्ति तो हो जाएगी दृष्टिगत तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं उच्चत नहीं होता है द्रष्टा लोग तो देखते हैं, जादूगर को भी देखते हैं। तो दृष्टा के ज्ञान से तो देखते दृश जैसे दिखाता है इसे देखते सब ज्ञान दृष्टा के ज्ञान से माया की निवृत्ति नहीं होती है क्योंकि लौकीिक माया विगत माया दृष्टिगत तो ज्ञान उच्चेद आदर्शनाथ लोक में माया जादूगर है माया माया की निवृत्ति दृष्टाओं के ज्ञान से उच्चेद उनकी निवृत्ति उच्चेत नहीं होता है लोग देखते रुपया देकर जाते खुश होकर के ताली मारते हैं। नहीं तो लोग माया जादूगर को देखने में पड़े माया की निवृत्ति हो जाए तो जादूगर फिर क्या करेगा बेकमा करना पड़ेगा कौन रुपया देगा उसको माया का उच्छेद नहीं होता है तो वो दिखाता रहता है इसी प्रकार यदि माया से उत्पन्न होती बुद्धि की उत्पत्ति होती है तो द्रष्टा जीव के ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी किंच बुद्धि उच्छेद न तस्या फलम बुद्धि का उच्छेद होगा वो बुद्धि की वृत्ति ज्ञान ज्ञान का फल तो नहीं हो सकता है स्वनाश से फल तो आता तो स्वनाश उसका फल क्या होगा बुद्धि का ज्ञान का फल बुद्धि का नाश बुद्धि का फल ये तो नहीं होगा ना न आत्मा न बुद्धि का उच्छेद न तस् बुद्धि का फल आत्मा का कहेंगे आत्मा न तसे बुद्धि प्रसंग अभाव तो उच्छ उद्धे उच्छेद से अफल तो आद बुद्धि का नाश ये फल किसको बुद्धि को मिलेगा आत्मा को मिलेगा ये प्रश्न बुद्धि उच्छेद न तस्या फलम बुद्धि का उच्छेद बुद्धि को फल बुद्धि नष्ट हो गया तो बुद्धि को क्या फल मिलेगा बुद्धि रहे कुछ हुआ उसको फल मिलेगा अब बुद्धि का नाश है फल बुद्धि को मिलेगा बुद्धि तो नष्ट होगी हमारी की फल क्या किसको मिलेगा फल कैसे होगा फल होने के लिए फल जिसको मिलेगा और रहना चाहिए सोना से अपने लिए फल नहीं होता है आत्मा को फल मिलेगा बुद्धि का नाश त से बुद्धि प्रसंग अभाव है ना बुद्धि के साथ आत्मा का कोई संबंध ही नहीं अब बुद्धि का नाश हो तो आत्मा को क्या मिलेगा बुद्धि रहते ही आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं है असंग आत्मा है तो वास्तवसंग आत्मा के साथ बुद्धि का है ही नहीं तो बुद्धि का नाश होगा तो आत्मा को क्या फल मिलेगा प्रसंग अभाव तदुच्छेद से बुद्धि का आत्मा का फल नहीं है किंच आत्मनो अविद्यादि अनाश्रय्वाधान श्रुति विरुद्ध आत्मा में अविद्यादि है ही नहीं अविद्यादि अनाश्रय्वाधान अविद्यादि का अनाश्रय आत्मा अविद्या कामकर्मादि आत्मा में नहीं अभी अभी इसमें कहा विद्य तो इसका अर्थ करते समय कहा कहा गया भाष्य में हृदयाश्रय असू न आत्माश्रय काम आदि जितने बुद्धि में है हृदय में है आत्मा में नहीं है तो अविद्या काम आदि आत्मा में है ही नहीं जो कहते हैं अविद्या आदि अनाश्र है तो कथन नहीं तो श्रुति का विरुद्ध श्रुति विरुद्ध क्यों प्रक्रमे अविद्याम अंतरे वर्तमान आय ती प्रक्रम के आगे ये नहीं चाहिए चेना? कुछ के बीच में बीच में नहीं चाहिए श्रुतिविद्धम स्विम चुनाध अभिद्याधान अभिद्या श्रुति विरुद्धम क्यों श्रुतिविुद्ध प्रक्रम अभिद्या मंत्र वर्तमान आयती श्रवणाद अभिद्या मंत्र अभिद्या, तो तो अभिद्या है तो आत्मा में तो अविद्या चनिशया शोचती मुह्य मानती शवणाध अनुसया मूह्यमान मोह को प्राप्त कर सो करता है तो ये आत्मा ही तो कोई जड़ा सो करता है तो अविद्या का संबंध आत्मा में है ही बुद्धिगत में विद्यादि आत्मनि अध्यस्य चेत कहते ये अविद्यादि बुद्धिगत है बुद्धि में अविद्या आदि है तो फिर आत्मा में अनुसया सोचते मुह्यमान अविद्यांतरे वर्तमान अविद्या के साथ आत्मा का संबंध श्रुति कहती है नहीं आत्मनि अध्यस्यते बुद्धिगत अविद्यादि का अध्यास आत्मा में होता है बुद्धिगत में विद्यादि आत्मनि अध्यस्यते चेत यदि आत्म अविद्यादि बुद्धिगत है आत्मा में अब अध्यस होता है तो होता है तो अध्यास अध्यसते को अर्थ अध्यास होता है अध्यास क्या अध्यास अध्यस्यती को अर्थ असूक्षेपणे क्या फेंका जाता है आत्मा में निक्षिप्य भ्रांत्या दृश्यते एक निक्षेप है अध्यासपण फेंक दिया गया बुद्धि के धर्म के आत्मा में फेंका दिया गया अथवा भ्रांति से दिखता है रज में सर्प का अध्यास होता है तो भ्रांति से दिखता है सर्प तो अध्यक्ष का अर्थ निक्षिप्यते अथवा भ्रांति से दिखता है निक्षिप्य का तो प्राप्र प्रथम पक्ष ठीक नहीं नाद्य अन्य धर्म से अन्यतः निक्षेप संभव बुद्धि का धर्म आत्मा में कौन फेंकेगा उसको कैसे फेंक सकते उसका धर्म तो उसमें रहेगा वहाँ कैसे फेंक देंगे अन्य धर्म अन्य में उसका निक्षेप नहीं हो सकता है अन्य धर्म उसको छोड़ कर अन्यत्र तो कैसे जाएगा अब भ्रांत्याचार्य तो क्या भ्रांति से दिखता है बुद्धि का तो अविद्यादि भ्रांति से दिखता है आत्मा में तो किसको दिखता है भ्रांत्याच्य तो क्या दृष्ट जाते वाला कौन है बुद्धिगत अभिद्यादी आत्मा में दिखता है तो आत्मा में दिखता है तो किसको दिखता है देखने वाला कौन है ना होता आत्मा ना आत्मा दिखेगा तत्व अविद्या आश्रय तो नहीं कह रहा आत्मा अविद्या का आश्रय नहीं तो शुद्ध निर्विशेष आत्मा क्या देखेगा अविद्या उसमें नहीं तो आत्मागत तो देखेगा किस आत्मा अभिद्यादि का आश्रय नहीं है अविद अविद्या जिसमें हो अज्ञान भ्रांति उसकी होगी रज्जु का अज्ञान चैत्र को है तो चैत्र को भ्रम होता है सर्प का अविद्या यदि आत्मा में हो तो आत्मा को भ्रम होगा भ्रांति उसे दिखेगा यदि आत्मा में अविद्या है ही नहीं तो आविद्य का भ्रम भी नहीं होगा तरह से अविद्या आश्रय तो ना कि कह रहा अविद्या आश्रय आपने मानते नहीं हो आत्मा में अविद्या नहीं तो फिर आविद्य का भ्रम कैसे होगा रज्जु का अज्ञान जिसको नहीं उसको सर्प दिखेगा रज्जु के अज्ञान हो तो रज्जु में कल्पित सर्प दिखता है रज्जु का अज्ञान है रज्जु दिख रहा है तो उसमें रज्जु सर्प नहीं दिखेगा तो भ्रांति कैसे होगी आत्मा को तो अभिदय का आशय नहीं ना बुद्धिया भ्रांति दृष्टि बुद्धि दिखती कहेंगे बुद्धि आत्मा विषय तो असंभव है ना बुद्धि तो आत्मा को नहीं दे किसी का विषय नहीं बुद्धि का विषय तो जड़ पदा तो आत्मा है ही नहीं आत्मा जी विषय नहीं तो तदगत दर्शन भी असंभव बुद्धि आत्म विषय तो असंभव है ना? तदगत तद विषय तद का दर्शन नहीं होगा आत्म विषय बुद्धि जड़ है टिप्पणी दिया जड़ तो है न आत्मभाषक तो अभी अभाव न आत्मगत भाषक तो तो आत्मा का भाषा नहीं तो आत्मगत धर्म का भाषक होगी बुद्धि आत्मा को प्रकाश करे भूतल को देखने वाला भूतलगत धर्म को, को देखेगा आत्मा को जो नहीं देख सकता आत्मगत धर्म को कैसे देखेगा अंतकोण को जानते हैं तो अंतकोण में धर्म दिखेगा दिखता है तो और अब आत्मा को जो विषय नहीं कर पाती बुद्धि आत्मगत धर्म को कैसे विषय करेगा तदगत से दर्शन से दर्शन नहीं सकता है तद भ्रांत स्वास्थ्यगते तत्वान न तत्वान्ुव न बुद्धि अनुभव आश्रय तो प्रसंग आदम भ्रांति की निवृत्ति होती है जिसको भ्रम होगा उसके अनुभव से भ्रांति की निवृत्ति होगी या दूसरे अनुभव से तो यदि बुद्धि को भ्रम मानेंगे तद भ्रांति स्वाश्रयगत न तत्वानुभवना निवृत्तित तो प्रसिद्धि दे जिसकी भ्रांति है तदगत भ्रांति के आश्रय व्यक्तिगत तत्वानुभव से उसकी निवृत्ति होती बुद्धि को यदि भ्रम होता है अध्यास होता है तो बुद्धि में तत्वानुभव होगा तभी उसकी निवृत्ति होगी तो उनसे क्या होगा बुद्धेर बुद्धिर्नुभवाश्रय तो प्रसंगात बुद्धि अनुभव हो बुद्धि अनुभव आश्रय का है या नहीं वृत्ति का आश्रय तो है किन्तु वृत्ति प्रतिफल चैत्य अनुभव सदृश है चित्त प्रतिबिंबार्थक तदाश्रय से बिंबस्व चेतन का प्रतिम्ब प्रति है ये बुद्धि शब्द अनुभव शब्द से वृत्ति वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभाष है उसका आश्रय वास्तव प्रतिबंब का आश्रय बिंब है मुख में दर्पण दिख दर्पण में मुख दिखता है तो मुख का आश्रय बिंब है इस अभिप्राय से अनुभव का आश्रय तो आत्मा होगा बुद्धि नहीं होगी तो नहीं तो बुद्धि में प्रतिफलित चैतन्य चिताभाष उसका आश्रय बिंब रूप अनुभव प्रसिद्धि बुद्धिर्भवाशय तो अर्थात अनुभव का बुद्धि अनुभव का आश्रय तो प्रतिफलित चैतन्य और चैतन्य का आश्रय बुद्धि हो जाए चैतन्य तो आत्मा में है चेतना बुद्धि नहीं है बुद्धि में अनुभव आश्रय तो प्रसंगात तस्मा तो नाश्य भाष्य से सम्यक अर्थ पश्यामी चेत इसलिए ये जो अविद्याग्रंथि का भेदन कहा गया अरु अरे अविद्याग्रंथि का अर्थ वासना अविद्या वासना प्रचय बुद्धि में का वासना है उसका नाश होता है आत्मा में नहीं ये जो भाष्य में कहा गया इसका कोई अर्थ सम्यक अर्थ नहीं होता है नहीं हमको पता चलता है नहीं पश्या अर्थात सम्यक अर्थ होगा नैद्य उच्यते उत्तर दिए टीका में दिपणी बुद्धि के धर्मस्य कामस्य आत्मने आरोपित आत्म आरोपित अनर्थत तद आरोप निर्तत्म से ग्रंथिव बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म हो तवि ग्रंथि काम कामस्य ग्रंथितो वचन साक्षात्थ वस्तुतः तो काम को जो कहा बुद्धि आश्रय काम बुद्धि ग्रंथि का अर्थ किया अविद्यावासना प्रचय कामना काम को कहा अनर्थ जिसका नाश हो वस्तुतः तो ग्रंथि शब्द से काम को नहीं लेकर के बुद्धि के साथ आत्मा का जो तादात्म्य है वही ग्रंथि है बुद्धि तादात्म्य से वो ग्रंथि तुम तो ये भाष्यकार का अभिप्राय है और बुद्धि वासना प्रचय होकर ग्रंथि काम को ग्रंथि कर दिया कह दिया इसलिए साक्षात अनर्थ होता है काम काम को छोड़ना चाहिए इस अभिप्राय से ग्रंथि शब्द से काम नहीं ग्रंथि शब्द से आत्मा अनात्मा का तादात्मा ग्रंथि है यही ग्रंथि है आत्मा बुद्धि में आत्मा का तादात्मा है जब बुद्धि दिखती है तीजा चिदावास विशिष्ट चिदावास बुद्धि में ही दिखती है तो बुद्धि में आत्मत्व का भ्रम होता है ये अनादिकाल से इसलिए बुद्धि को भी आत्मा मान करके सुख आदि को आत्मा का आत्मा में आश्रित मानते तार्किक लोगों ज्ञान सुख दुख इच्छा आत्मा में क्यों बुद्धि का धर्म है ज्ञान सुख दुख आदि बुद्धि आत्मा का तादात्माध्यास होने से वो लगता है आत्मा में है और बौद्ध विज्ञानवादी बुद्धि को आत्मा मानते इसलिए बुद्धि में आत्मत्व का भ्रम बुद्धि आत्मा का तादात्मा यही ग्रंथि है दोनों का जो एकत्व रूप ग्रंथि है इतने दृढ़ है समझ में आ जाता है आत्मा चेतना बुद्धि जड़ जितने समझने परी बुद्धि आत्मा का एकत्व अध्यासा लौह पिंड अग्नि में भी एकत्व भ्रम होता है किंतु वो हाँ समझ में आ जाता है भ्रम नष्ट हो जाता है क्योंकि लौह पिंड अलग देखा गया अग्नि भी अलग देखी गई दोनों एक साथ कहन से ठीक है समझ आ गया ये लहो अग्नि के कहना इसे लाल दिखता है दोनों मिल करके है किंतु यहाँ बुद्धि अलग और चेतना अलग किसने कभी दिखा नहीं जब चेतन के उपलब्धि होती तो बुद्धि में ही है चिदावास दिखता है और चिदावास बुद्धि में ही दिखता है अन्य नहीं है तो कहीं चिदावस अलग नहीं बुद्धि अलग कभी दिखा नहीं गया दोनों एक साथ ही हमेशा ही इसे दोनों में दो पदार्थ का निश्चय नहीं होता है कहाते सुनते किन्ता एक ही तो हुई तो चेतन आत्मा हुई है अलग कहाँ आत्मा है कहाँ लोग दिखता नहीं तभी तो नहीं दिखने से पत्थर को जड़ कह देते शुद्ध चेतन व्यापक सर्वत्र है तो भी जड़ कहते क्योंकि बुद्धि नहीं तो चिदावास नहीं दिखता है और चिदावास नहीं दिखता है तो उसको जड़ कह देते तो बुद्धि चेतन का तादात्म्य ही ग्रंथि है ये भाष्यकार का अभिप्राय तो भी काम ग्रंथि शब्द का अविद्या वासना प्रचय अविद्याजन्य वासना काम काम समुदाय को ग्रंथि शब्द से इसलिए कहा एक काम साक्षात अनर्थ उसको छोड़ना चाहिए जिहाशी तत्व अभिप्राय उसको ही त्याग करने के लिए इस अभिप्राय से आगे समाधान करते उचित है चीत तंत्र अनादि अनिर्वाच्य अविद्या चैतन्यम अवच्छेद्य स्वावच्न चैतन्य बुद्धियादि तदात्म्यूपेण विवर्तते अविद्या अनादि अनिर्वाच्य अविद्या अविद्या अनिर्वाच्य आत्मा सद्रूपे अविद्या सत् असत्लक्षण अनिर्वाच्य आत्मा से भिन्न अभिन्न उभयने अनिर्वाच्य और अनादि है उसकी उत्पत्ति नहीं अनादिकाल से चीतंत्र चेतन में आश्रित हे ची तंत्र सांख्याल को जैसे मानते हैं चेतन से अलग है प्रधान ऐसा नहीं चेतन में आश्रित है चित आश्रय चि, चितंत्र चेतन आत्मा है उसका आश्रय है और विषय भी ज्ञान का जैसे कि विषय होता है घट आदि आश्रय होता है चैत्र ज्ञाता इसी प्रकार अज्ञान का भी विषय आश्रय होता है घटम न जाना में कहेंगे तो अज्ञान का विषय घट आश्रय होता है जो नहीं जानता है यहाँ जो अज्ञान है आत्मा में उस अज्ञान का आश्रय आत्मा और विषय भी, भी आत्मा है चिद आश्रय विषया न तो तद तो तो तो तो उपादान ये नहीं कि चित तंत्र का था चेतन उसका उपादान कारण नहीं है चेतन यदि उसका उत्पादन कारण होता तो उसका अत्यंत उच्चेतन ही होता ये अविद्यादि है चेतन में आश्रित है चेतन उसका उपादान कारण नहीं है उपादान कारण हो तो अविद्या के निवृत्ति होने के बाद फिर उत्पत्ति हो जाएगी ये शंका होगी वो चेतनत्र अनादि और अनिर्वाच्य होने से पारमार्थिक नहीं तो कल्पित होने से ज्ञान अनिवर्त्या है चैतन्यम अवच्छेद्य वही चेतने में आश्रित हो करके उसको अवच्छेद करता है बादल छोटा है वो सूर्य को ढाक देता है दृष्टा के दृश्य मान्य पर दिवाले में चित्र रंग लगाते हैं और चित्र उसमें दिवाले में आशित होकर के दिवाल में कल्पना करके वास्तव तो रूप को छिपा करके रूप देख चित्र दिखा देता है चैतन्य को अवच्छेद करके और स्व चैतन्य से बुद्धि अवच्छिन्न हो गया अविद्या से अवचिन्न चैतन्य वस्तु तो चैतन्य व्यापक उसका अवच्छेद अविद्या कल्पित नहीं चाहिए किन्तु ऐसे दिखा गया बादल से सूर्य सूर्य बहुत बड़ा है थोड़े बादर से ढकेगा नहीं तो भी ढक जाता है जिसे लगता है इसी प्रकार अविद्या चैतनष्य बुद्धियादि तादात्म्य रूपेण विवर्तते वही अविद्या विवर्तते परिणामते बुद्धि आदि तादात्म्य रूपेण बुद्धि के साथ तादात्म्य होगा विवर्तते ऊपर टिप्पणी दिया होगा परिणाम बुद्धियादि थी बुद्धियादि त आद्यात्मरूपेण च विवर्त का अथ पिणमते बुद्धियादि और बुद्धि के तात्म्य तो होती बुद्धिूप से परिणत होने पर बुद्धि के साथ उसका में दिखता है तो अविद्या परिणत तो होती बुद्धिपेण बुद्धितादात्त्मूपेण स्वावच्छेद्य आकाश महिमान भैरियादे शब्द तदवत यथा स्वच्छ भैरि आदिवाद्य है आकाश व्यापक है भैर आदि के द्वारा आकाश का अवच्छेद हुआ स्वावच्छेद्य आकाश भैर आदि अवच्छिन्न आकाश की महिमा से जैसे भैर्य में शब्द होता है भैर में शब्द वाद्य में शब्द होता, होता है केवल वाद्य के कारण ही तद आकाश के कारण शब्द होता है आकाश में शब्द होता है इसी प्रकार स्वावच्छिन्न अविद्यावच्छिन्न चैतन्य की महिमा से उसमें तादात्म्य आदि अध्यास होता है तो अध्यास अविद्या की विवृति अविद्या का परिणाम अविद्या का परिणाम होता है बुद्धि रूप से परिणत होती अविद्या अरे बुद्धि के साथ ताद्यात्म्य होता है ये बुद्धि का ही अविद्या का परिणाम होने से तस् ब्रह्मात्मता साक्षात्कार निवर्त्य रूप अंगीकारात अविद्या है ज्ञान निवृत्त्या अनादि भावते सति ज्ञान निवर्त्यत्म अविदय का लक्षण अविदय अनादि है और ज्ञान निवर्त्य है ज्ञान निवर्त्य तम अविदय का लक्षण करेंगे तो तार्किक के लोग कहते ज्ञान निवर्तित तो ज्ञान के पहले जो आत्मा का विशेष गुण तार्किक लोग आत्मा में मानते हैं ज्ञान विशेष गुण बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि उत्तर गुण से नष्ट हो जाते हैं सोतर विशेष गुण आत्मा विशेष गुण में तो सुख उत्पन्न हुआ सुख का ज्ञान हो गया तो सुख नष्ट हो जाएगा कोई इच्छा हुई घट इच्छा हुई उसके बाद घट को देख लिया घट इच्छा नष्ट हो जाएगी उत्तर गुण से पूर्व गुण का नाश होता है तो ज्ञान से निवृत्तव तो पूर्व गुण विशेष गुण में लक्षण चला जाएगा ज्ञान निवृत्तित्व अभिद्या का लक्षण करेंगे तो आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होने के पहले जो विशेष गुण था उसमें लक्षण चल जाएगा क्योंकि ज्ञान रूप विशेष गुण से पूर्व विशेष गुण का नाश होता है इसलिए तार्किक आत्म नए के लोग मानते हैं तो ज्ञान निवर्तियतम इतने लक्षण करेंगे अविद्या का अतिव्याप्ति किस तो में हुई आत्मा आत्मा में रहने वाले जो ज्ञान के पूर्व क्षण में होने वाले स्व पूर्व विशेष गुण में ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व क्षण में जो विशेष गुण था उसमें ज्ञान निवर्तित्व तो है तो लक्षण चल जाएगा आत्मनिष्ठ ज्ञान के पूर्व क्षण में होने वाले विशेष गुण में उस अत, अतिव्याप्ति को वाल न करने के लिए अनादि कह दिया अनादि कहें तो कोई विशेष गुण अनादि नहीं आत्मा में सौ उत्पन्न होते ही इसलिए अनादित्व सती ज्ञान निवर्तित्व कहेंगे सो विशेष गुण में अतिव्याप्ति नहीं है किंतु न्यायिक लोकते अनादित्य सति ज्ञान निवृतित्व लक्षण ज्ञान के प्राग्भाव में जाएगा जैसे घट प्रागभाव घट होने से नष्ट हो जाता है इसी प्रकार ज्ञान होने के पहले ज्ञान का प्राग भाव था ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है तो ज्ञान निवृत्तित्व ज्ञान के प्राग भाव में है और ज्ञान निवृत्त है और प्राग्भाव बना दिए अनादित्य ज्ञान निवृत्तित्व ये लक्षण करेंगे विद्या का किसे में लक्षण गया ज्ञान के प्राग हमें हाँ। ज्ञान का प्रागभाव हाँ तो अविद्या ही है तार्कि लोग कहेंगे आप लोग अविद्या अविद्या अविद्या कहते हो क्या है ज्ञान का प्रागभाव हाँ। प्रागभाव हाँ को अविद्या मानते वेदांती? नहीं है। प्राग हा में लक्षण चल जाएगा अतिव्याति वारण करने के लिए कहते भावत्य सति। भावत्व कहेंगे तो प्राग हामे भावत्व नहीं अतिव्याति वारण हो जाएगा अनादि भावत्य सती ज्ञान निवर्त्यत्वम ये अविद्या का लक्षण है फिर तारके वालों कहते यदि उसको भाव मानोगे अनादि भाव होगा तो उसका नाश नहीं हो सकता नित्य हो जाएगा आत्मा के समान अनादित्य सत्य भावत्व यथत तरत नित्यत्म नाश नहीं होगा इसलिए कहते नहीं भाव शब्द तो हम इतने कहा अभाव विलक्षण कहने के लिए तुम तो प्राग में अतिभापति कहते हो इसलिए हमने भाव जोड़ दिया वस्तु तो अभी भाव नहीं अभाव नहीं उससे विलक्षण है तो इसलिए भाव शब्द का अर्थ अभाव अभाव अभाविलक्षण होने से अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है भाव वाने की तो निवृत्ति नहीं होगी तो अनादि भावत्व सति ज्ञान निवृतत्व इस लक्षण में भावत्व क्या है अभाव अभाविलक्षण ब्रह्मात्मता साक्षात्कार निवृत्त रूप अंगीकारात वही जो अविद्या ज्ञान निवृत्त ब्रह्मात्मा का ब्रह्मात्मता का ब्रह्मण आत्मता ब्रह्मात्मत्व ब्रह्मात्मा अभिन्नत्व साक्षात्कार से निवृत्ति होती अविद्या मान से तनिवृत्त हो अविद्या के निवृत्ति हो जाने से अविद्या से उत्पन्न ग्रंथि का भी भेदन हो जाएगा अविद्या से ही तो ता तादात्मिक उत्पत्ति हुई अविद्या से ही है अविद्यान चैतन्य में वो बुद्धि बुद्धि का तादात्मिक उत्पत्ति हुई अविद्यावृत्ति होने पर उसका कार्य तदुत्थ अविद्याजन्य हृदय ग्रंथि तादात्म्य का वेदना हो जाएगा यही श्रुति से कहा गया अविद्या से उत्पन्न तादात्म्य है अविद्या नष्ट होने से बुद्धितादात्म्य बुद्धि नष्ट हो जाता है भाष्य कार्यम च बुद्धिश्रय तो अभिधानम अहंकार विशेषणत्वेन अविद्यादे व्यावहारिक अभिप्राय न आत्माश्रय तो अविद्या को कहीं कहीं बुद्धि आदि आश्रय बुद्धि आश्रय का बुद्धि में है ग्रंथि को कहा बुद्धि अविद्या अविद्याग्रंथि का अर्थ क्या अविद्या वासना प्रचय उसका आश्रय बुद्धि तो ग्रंथि का आश्रय बुद्धि का बुद्धि आश्रय तो ग्रंथि में ग्रंथि तो जो वहाँ तादात्मा है अविद्या है अविद्या में आश्रय है अविद्या आत्मा में है तो बुद्धि आश्रय तो जो कथा किया अहंकार विशेषणत्व न अविद्या व्यावहारिक तो अभिप्राय अविद्या बुद्धि में नहीं है तो अविद्याजन्य काम प्रचय बुद्धि में कैसे रहेगा तो अविद्या का आश्रय बुद्धि ऐसे भाष्य में लगता है अविद्या बुद्धि में है अविद्या बुद्धि में बुद्धि आश्रय तो अविद्या में कहानी का अभिप्राय अहंकार का भान होता है अहम अज्ञो हम कुटस्तम न जानमी अहम शब्द व्यवहार करते तो अहंकार का विशेषण से अज्ञान का भान होता है अहंकार विशेषण न अविद्या व्यावहारिक व्यवहार होता है अहम अज्ञो हम का आश्रय मैं हूँ तो अहंकार का विशेषण से अविद्या का भान होने से वो तो अविद्या अहंकार में बुद्धि में है इसे कह दिया व्यावहारिक अभिप्राय आत्मा अनाश्रय तो अभिधान न आत्मा काम का आश्रय बुद्धि न के आत्मा काम यदि अविद्या रूप है उसका आश्रय तो आत्मा है आत्मा नहीं कैसे आत्मा अनाश्रय तो कथन भी का आत्मा न निर्विकारत्व अभिप्राय आत्मा निर्विकार है निर्धर्म कह निर्धर्म कौन से वास्तव उसमें कुछ है ही नहीं पदार्थ निर्विकारत्व न तत्व तो आत्मा अविद्या का आश्रय वास्तव नहीं है जो निर्विशेष है असंग है उसमें कुछ पदार्थ नहीं रहता है अविद्या आश्रय जो आत्मा कहते हैं वास्तव कोई पदार्थ अविद्या आदि आत्मा में है ऐसा नहीं अविद्या आश्रय तो अधिकरणत्व नाम को कोई पदार्थ आत्मा में ऐसा नहीं है आत्मा में अविद्या आदि भी अध्यस्त आरोपित कल्पित है अविद्यादि कल्पित होने से वास्तव नहीं है आरोपित है निर्विकार से आत्मा उसका वास्तव आशय नहीं है और ज्ञान होने के बाद यदि अविद्या की निवृत्ति हो गई अविद्या का कार्य बुद्धि आदि का नाश हो जाता है नाश हो जाएगा तो फिर आगे बुद्धि ज्ञान नहीं होगा आंख खुला रहे उसको ज्ञान नहीं होगा बुद्धि नहीं रहे तो बुद्धि की वृत्ति बुद्धि का परिणाम ज्ञान नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा तो कुछ व्यवहार नहीं कर सकता है शिष्य आकर बोलता है कुछ प्रश्न करता है तो देखेगा ही नहीं शिष्य को ज्ञानी अंत बुद्धि नष्ट हो होगी तो ज्ञान कैसे होगा अंत तो कर्ण के बिना खाली आंख से दिखेगा तो कुछ नहीं होगा तो ये सब शर्दी भी का कार्य जीते सब नष्ट हो जाएंगे सर भी नष्ट हो जाएगा ये कहते नहीं बाधित तो की अनुवृत्ति होती है बाध होने के बाद बाधित तो होगी फटिका लाल दिखता है जपाकुसमे के कारण समझ लिया ये उपाधि के कारण लाल दिखता है अन्य व्यक्ति से भी देखिला पुष्प को हटा दिया स्पटिका लाल दिखेगा पुष्प को पास रखेंगे तो स्पटिका लाल दिखेगा तो ये पुष्प जपाकुस के कारण लाल ऐसा निश्चय हो गया अभी पुष्प को वही रखेंगे दिया स्फटिक वहीं रहेगा आगे लाल दिखेगा स्फटिक माँ समझ लिया ये पुष्प के कारण लाल दिखता है तो का लाल दिखेगा सफेद दिखेगा लाल दिखता है इसको कहते हैं बाधित अनुभति बाध हो गया निश्चय हो गया ये पुष्प तो का रूप दिखता है वास्तव शुक्ल स्फटिका हे बाधित हो गया श्पाटिक में। श्पाटिक में लाल रूप तो का अभाव निश्चय हो गया स्फटिक में स्फटिके में लाल रूप नहीं है बाधित हो गया लाल रूप का अभाव निश्चय हो गया होने के बाद भी जब तक स्फटिका के पास लाल पुष्प है तब तक लाल दिखता है ये अनुवृत्ति अनुबर्तन पीछे रह न बाधित होने के बाद भी ऐसा दिखता है प्लास्टिक के सर्प है देखने पर डर लगेगा समझ ले ल्लास्टिक के सर्प नहीं है समझने के बाद वो सर्पच जैसे दिखेगा सर्पच जैसे दिखेगा कभी कभी डर भी लग जाएगा जो नहीं जानते डरते हैं बाधित होने के बाद भी ऐसा दिखता है बाधित अनुभूति इसी प्रकार अविद्या अविदय का कार्य सबका सब में मिथ्या तो निश्चय हो गया बाधित तो हो गया बाधित तो होने के बाद भी प्रारब्ध जब थे तब तक उसका अनुवर्तन पीछे थोड़ी देर रहता है तार्कि लोगों को समझाने के लिए कहते है तार्कि लोग मानते तंतु के नाश से पट का नाश तंतु नष्ट हो जाएगा तो पट रहेगा क्या तंतु के नाश से पटका नाश होता है तंतु के नाश से पट का नाश होता है या नहीं? नहीं? नहीं कोई कम मना कर दे तंतु के नाश होने के तंतु को नष्ट करके साल कोड़ कर बैठो ठंडी नहीं लगी तंतु के नाश से पटनाश कौन से क्या अर्थ हुआ पटनाश का कारण तंतु तंतुनाश पहले पटनाश होकर के बाद ही तंतु नाश होगा या पहले तंतु तंतुनाश बाद में पटनाशन पहले तंतुनाश होगा तो उसके बाद पटनाश होगा कारण उनसे पूर्व क्षण रहना चाहिए पटनाश के पूर्व क्षण में तंतुनाश होगा द्वितीय क्षण हो। में पटनाश जिस क्षण में तंतुनाश हो गया उस समय पट है तंतुनाश क्षण में पट है द्वितीय क्षण नष्ट होगा तंतु के बिना तंतुनाश हो गया तंतु के बिना एक क्षण पट रह गया जिस जिस समय नाश हो गया उस समय उसके दूसरे क्षण में पटनाश होगा तो तंतु नाश क्षण में पटर रह गया एक क्षण इसलिए अयुक्त सिद्ध लक्षण करते कहते हैं एर द्वेर मध्य एकम अविनश्यत अवस्थम उषम जो तंतु का नाश हो गया वो पटर पट उषम विनशत अवस्था ही नष्ट होने वाला विनशत अवस्था पट तंतु के बिना रह जाता है नष्ट होने वाला पट एक क्षण तंतु के बिना रह जाएगा उसी एक ही क्षण को छोड़कर के अविन्त अवस्थम एकम अपराश्रित में अवतिषते पट दूसरे तंतु में आश्रित होकर के रहेगा हमेशा एक क्षण छोड़ कर विनशत अवस्था पट को छोड़ करके विनशत अवस्था पट होता है जिसमें तंतुनाश है आ द्वितीय क्षण पट नष्ट होगा उस समय तंतु के बिना पटर रह जाता है ऐसे तार्कि के लोग मानते हैं ये क्षण तंतु के बिना पटर यदि रह जाता है अरे पटर बना दस बीस साल के अंदर ही बना तंतु के नाश से यदि एक क्षण पटर रह गया ये अनादिकाल से ही अविद्या का कार्य सूक्ष्म सर सर प्रपंच है अनादिकाल से जो बना वो नाश होने पर अविद्या निवृत्ति होने पर दस बीस साल का यदि एक क्षण रह गया दस बीस साल का फट तंतु के बिना एक क्षण रह जाएगा तो अनंत कोटि कल्प से बना प्रपंचो। तो नासोन प्रविद्या, नासोन प्रविद्या, नासोन प्रविद्या है सूक्ष्म शरीर प्रपंच तो नाशवन पर विद्या पर कितने क्षण रह सकता है कितने साल रह जाएगा <laughs> प्रार्थ जब तक तो रह जाता है ये तार्किक लोगों को समझाने के लिए, के लिए कहते तो बाधी तो अनुभूति है फटिका में दिखा इसका स्पष्टीकरण क्या है प्रकटार्थ प्रादर्शी इति जीवन मुक्ति न विरुद्ध हो जीवन मुक्ति द्वितवादी लोग कहते जीवन मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी अज्ञान से यदि प्रपंच ज्ञान होते अज्ञान नष्ट हो गया प्रकाश जलाने के बाद अंधकार नष्ट हो जाता है इसी प्रकार ज्ञान होते अज्ञान नष्ट हो गया तो आगे प्रपंच नहीं रहना चाहिए प्रपंच नहीं रहेगा ज्ञानी का शरीर नहीं रहेगा तो जीवन मुक्ति क्या है जीवन मुक्ति का विरोध करते हैं ये कहते बाद बाधित अनुभूति बाधित होने के बाद भी दसमा मर जा कर रो रहे थे और दसम पता चला हर्षत होता है तो किंतु जो सिर तोड़ा था मर गया मर गया रो कर के सिर को पीटते हैं वो तो घा नष्ट हो जाएगा तुरंत रज्जू में सरप देकर डर कर भाग गया था हृदय हाँ कांप रहा है धम दम, दम दाते पास में नहीं आता है रज्जू को दे के लिया कंपन तुरंत बंद हो जाता है थोड़ी देर तक तो कंपन होता है ये बाधित अनुभवि थोड़ी देर तक तो उसके फल रहता है बाधित होने के बाद तो जीवन मुक्ति इस प्रकार ज्ञान होने के बाद ज्ञान हो गया अज्ञा नष्ट हो गया तो भी देहादि जो प्रारद्ध कर्म से बना था उसको छोड़ करके बाकी कर्म का नाश प्रारद्ध कर्म जब तो देहादि का भान होता है ज्ञानी व्यवहार करता है उपदेश करता है भोजन करता है सब होता है ये प्रकटार्थ नाम के ग्रंथ है उसमें स्पष्टीकरण किया आनंद गिर स्वामी जी का एक ग्रंथ है बाधितानुवृति प्रकटार्थ प्रादर्शी प्रादर्शी कहाँ का रूप होगा कर्मणि प्रयोग प्रादर्शिका कर्ता कौन है बाधिता करता है मया मया प्रादर्शी अस्माभि भी प्रादर्शी प्रादर्शिका कर्म क्या है आदित्य प्रादेशी जीवन मुक्ति न विरुद्ध है जीवन मुक्ति का कोई विरोध नहीं जीवन मुक्ति जीते जी मुक्ति ज्ञान हो गया अज्ञान की निवृत्ति है अज्ञान की प्रारध्ध कर्म रहने से उसके कारणभूत ले सविद्या की अनुभूति मानते हैं तब तो कर्म रहेगा तब तो प्रारध्ध कर्म समाप्त होने पर विदेह कई बल्य चिरम या वन संपत्ति तब तक रहता है जब तक कर्म समाप्त नहीं कर्म समाप्त होने पर भूयश्चार्थे भूयश्चात विश्व माया निवृत्ति भूयश्च अंत विश्वमय संपूर्ण माया की निवृत्ति अंत में भूय ज्ञान होते है अज्ञान अष्टभा कुछ रह गया ले अविद्या सर्प संस्कार रूप से उसके निवृत्ति अंत में प्रार्ध समाप्त होने पर तब विदेह का विलुक प्राप्त करेगा ज्ञान होते वो जीवन मुक्त है नवम अष्टम नवम मंत्र भी हो गया था दसम मंत्र नवम नहीं होता अच्छा नवम का नवम का है मंत्र अच्छा नवम का भाष्य विम हिराम परे कोशे विरज ब्रम्ह निष्कलम तुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यात्म विदो विदो हिरणमय पर हिरण्य के विकार विकारिणमय होता है दी नायण हस्ति नायन जमा वासी नायन भरुण हत्य धैवत्य सारे मैत्र हिरण मयानी अंत में आता है थोल थोल याद करने वाले हिरणमय तो पहुंच नहीं पाएंगे <laughs> हिरण्यमय ज्योतिर्मय स्वयं परे कोशे के समान है बुद्धि विज्ञान प्रकाश कोष के समान है वहाँ वीरजम ब्रह्म निष्कल निष्कल निरवय ब्रह्म है कला निष्कल ब्रह्म विरजम शुद्ध है तशुभ्रम वो शुभ्रे कोई अभिद्यादि कुछ नहीं प्राणादि कला नहीं तो शुभ्रे ज्योतिष आम ज्योतिष ज्योतियों के भी ज्योति प्रकाश आदित्य आदि ज्योतियों को भी प्रकाश करने वाले तद यद आत्मविद विद जिसको आत्मज्ञान लोग को जानते हैं भाष्य में उक्त से वर्थ से संक्षेप अभिधायिका उत्तरे मंत्रा त्रयोपी जो कहा गया उसको संक्षेप से कहेंगे तीनों मंत्र नवम दशम एकादश त्रयोपी हिरण्यमय परे को से हिरण्य एकाथ ज्योतिर्मय हिरण्य सदस्य ज्योतिविद लाक्षणिके बुद्धि विज्ञान प्रकाशे बुद्धि विज्ञान बुद्धिवृत्ति कृत प्रकाशे हृदय आकाश में परे कोश कोश के समान हृदय आकाश उसमें खड़ग कोश इव असे जैसे खड्ग का कोश है इसी प्रकार विज्ञान का ये कोश हृदय काश उसमें अभिव्यक्त होने से उसके अंदर है ब्रह्म ऐसा है कहते हैं आत्मा स्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात आत्मस्वरूप उपलब्धि के स्थान हृदयाकाश आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है जैसे एक खड़ग कोश के अंदर है दिखता है खड़ग कोष से निकालते हैं इसी प्रकार हृदयाकाश हाँ में बुद्धि है बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है इसे उसको कोष समान का स्थानत्वाद विराम चाहिए परम्परे को से पर है तो सर्वाभ्यंतरत्वाद सबके अभ्यंतर सब के अंदर है थोड़ा शरीर के अंदर प्राणमेय मनमय विज्ञानमय ग्रंथ का आनंदमय उसके अंदर हृदय में बुद्धि तस्म विराजम विराजम का था रजो रहित अविद्यादि अशेष दोष रजो मल वर्चितम अविद्यादि अशेष दोष दोष रूप रजो से रहित उनसे बीरज हुआ ब्रह्म ब्रह्म अर्थ शब्द ब्रिंग विद्वत् से बनता है व्यापक सर्वमहत सर्वमहत है सर्वमहत्वात्वमहत्व उनसे ब्रह्म है ब्रह्म शब्द का अथ व्यापक सबसे व्यापक है काल वस्तु परिचय रहित सर्वात्मच वो सर्वात्मक ही तभी सर्वमहत्व है सर्वात्मक है नहीं तो उससे भिन्न कोई पदार्थ रह जाएगा तो वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा देश काल वस्तु परिच्छि रहित होगा तो उससे भिन्न कुछ नहीं इसलिए सर्वात्मक है निष्कलम निर्गत कला यश्मात्ष्कलम कला का अर्थ अवय यस्माद् यस्वीरज निष्क अतत शुभ्रम विरजे रजमर्जित कलारहत ऐसे शुभ्रह शुद्ध हे शुद्ध हे ज्योतिषा ज्योति ज्योतिसर्वप्रकाश आत्म जितने प्रकाशरूपे अग्निचंद्र आदि इत्यादि श का भी ये प्रकाशक उनका भी ज्योतिरअभाषक उनका भी प्रकाशक है अपि ज्योतिषम अंतर्गत ब्रह्मात्मा चैतन्य ज्योति निमित्तम ही त्यर्थ अग्नि आदमी जो प्रकाश है वस्तुत प्रकाश तो ब्रह्मात्म चैतन्य ते तो का प्रकाश ही है पानी का भी गर्म होता है जल से बहुत गर्म में हाथ डुबाओ ठंडा लगेगा क्या होगा कोई कोई कहता हाँ ठंडा लगेगा लगेगा ठंडा जल जाएगा वो तो दाह है जला नहीं है लोहा भी गर्म करके पकड़ो हाथ कैसे होता है तो ये अग्नि में दाह दाहकत्व है अंतर्गत तो अग्नि के द्वारा ही दाह होता है इसी प्रकार अग्नि आदमी जो ज्योतिष में अंतर्गत तो ब्रह्मात्मा चैतन्य ज्योति के निमित्त क्योंकि ज्योति से ही जड़ ज्योति का प्रकाश होता है तद्हि परम ज्योतिर् यद अन्य अनाभाष्यम आत्मज्योति परवजग्यति तो यही होगा जो अन्य से प्रकाशित तो नहीं हो अन्य से प्रकाशित तो होता तो हो तो प्रकाशय होगा प्रकाशक नहीं परोजत्य नहीं सामान्य ज्योति है वो किसको प्रकाश करता है किंतु वो भी अन्य से प्रकाशित तो हो गया परम ज्योति नहीं ये जैसे अवयव और अवयव घटक का अवयव कपाल कपाल का अवय कपालिका उसका अवय उसका अवयव ऐसे करके परमाणु त्रणों का बहुत अवयव है किन्तु तो कोई एक हो जो जिसका अवयव है किंतु वो किसका अवयव नहीं होगा ऐसा कोई पता तो अंत्य अवयवी अंत्य जो अवय है वो किसका अवयव नहीं है इसी प्रकार एक अवयव है जिसका कोई और दूसरा अवय नहीं है तार्किक मत उसको कहेंगे परमाणु परमाणु अंतिम अवय उसका कोई अवय नहीं होगा उसको नित्य कहते ही ये परम ज्योति वही होगा जो अन्य ज्योति के द्वारा प्रकाशित नहीं हो अन्य ज्योति के द्वारा प्रकाशित होगा तो परम ज्योति क्या परम पिता उसको कहेंगे जिनका और कोई पिता नहीं है उनके पिता उनके पिता उनके पिता चलता रहेगा तो परम पिता कैसे परमात्मा है परम पिता करता उनके और कोई पिता माता है ही नहीं वही परम परमात्मा परम ज्योति वही जो अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो वही आत्मज्योति तद तो ये आत्मविद विदु आत्मविद जा, आत्मनम ये जानते विदु आत्मान स्व स्व आत्मा कौन है शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम शब्दादि को विषय करने वाली जो बुद्धि है शब्द का ज्ञान होता है क्या किस इंद्र से शब्दादि रूप सकटन आदि का विषय के बुद्धि होती है रूप शब्दादि विषय को जो बुद्धि है बुद्धि या प्रत्यय बुद्धि में वृत्ति अंतकरण वृत्ति है रूपाकार रसाकार शब्दाकार वृत्ति इसे प्रत्यय की साक्षी है बुद्धि और प्रत्यय दोनों का साक्षी है आत्मा बुद्धि का भी साक्षी बुद्धि प्रत्यय बुद्धि में होने वाले वृत्ति उनका साक्षी आत्मा वही आपका स्वरूप है आप देहादि नहीं देहादि के अंतर्गत बुद्धि आदि का साक्षी बुद्धि बुद्धि में होने वाले अंतक होने वाले जितने धर्म उसको जानने वाले आप ही सुख दुख को जानने वाले बुद्धि को जानने वाले साखी वही आत्मा है उसको जो साक्षात्कार कर ले जान लेते अहम अस्मी करके बुद्धि को तो जानते हैं, देखते बुद्धि दृश्य है किंतु बुद्धि में अहम बुद्धि करते बुद्धि को जानने वाला बुद्धि से भिन्न है बुद्धि को देखते फिर बुद्धि को अहम मानते बुद्धि के साथ मैं कहते सम बुद्धि बुद्धि के साथ देह को मिला करके आम बुद्धि बुद्धि मेरे से भिन्न है मैं बुद्धि का दृष्टा हूं बुद्धि से विलक्षण ये ज्ञान होना चाहिए ये विवेक ना विवेक करके ठीक जानते हैं बुद्धि का दृष्टा बुद्धि से विलक्षण है जो जानते भी जानती विशेष रूप से जानते अहम परम ब्रह्म शुद्ध त आत्मविध वही आत्मज्ञानी है बुद्धि को मिला करके जाने पर आत्मज्ञानी नहीं है बुद्धि को मिला करके तो सब ज्ञान है अहम अहम करते हैं घटो भी इसमें सदरूप से ब्रह्म का भान होता है कि किन्दु अनात्मा को मिला करके अनात्मा से पृथक आत्मा का ज्ञान हो बुद्धि को छोड़ कर बुद्धि से विलक्षण आत्मज्ञान बुद्धि का साक्षी मैं हूँ बुद्धि से विलक्षण ऐसा आत्मज्ञानी तद विदु उसको जानते हैं आत्म प्रत्यय अनुसार आत्म प्रत्यय को अनुसरण करने वाले आत्मा प्रत्यय बुद्धि के साक्षी को विचार करके बुद्धि में आत्मा हूँ बुद्धि के साक्षी हूँ बुद्धि को जानने वाला आत्मा आत्मा परमात्मा ब्रह्म को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जब बुद्धि को जानने वाला वही परमात्मा स्वयं प्रकाश है उसका बार बार अनुसंधान करना है बाहर पदार्थ देखना छोड़ करके बुद्धि को जानने वाला मैं हूँ बुद्धि को जानने वाला कौन अंतकर्ण सुख दुख आदि धर्म को प्रकाश करने वाला मैं हूँ जो चिद रूप रूप है चेतना एक ही दृग रूप चेतन बाकी सब दृश्य है सब जड़ है बाहर चेतना लगते हैं सब दिखते हैं वस्तु तो, तो एक ही दृग रूप चेतन जो दिखता है जड़ है कल्पना करते समय में चेतन अलग अलग चेतन की कल्पना करते देह के भेद से अंतकरण के भेद से चिदाभाष के कारण सब चेतन लगते हैं जिनको हम चेतन कहते हैं जिनको जड़ कहते हैं ये सब कुछ एक दृघ रूप चेतन से प्रकाश्य है अदृग रूप आप है सपन में जिस प्रकार आपसे भिन्न भूत पदार्थ जड़ चेतन शत्रु मित्र सामान्य मनुष्य सब दिखते हैं आपसे भिन्न कोई नहीं है इसी प्रकार एक दृघ रूप चेतन है बाक़ी सब दृश्य है ऐसा आत्म प्रत्यय को अनुसरण करने वाले अनुसंधान करके बार बार चिंतन करने वाले ही साक्षात्कार करते हैं बाहर भटक घूमने फिरने वाले नहीं सब छोड़ करके आत्मचिंतन कर लगातार अहम अस्मी यस्मात परम ज्योतिष तस्मात्व तद विदु ने वही परम ज्योति है इसलिए जो आत्म प्रत्युनुसरण करने वाले विवेकी है सब छोड़ कर उसका चिंतन कर दे तेव भी तद विदु वही लोग आत्मा को जानते न इतरे अन्य लोग नहीं अन्य कौन बाह्य अर्थ प्रत्यय अनुसारण बाह्य अर्थ अर्थों के विषय करने वाले बुद्धि उसको अनुसरण करने वाले बाह्य प्रत्ययर्थ को अनुसार बाह्य प्रत्यय अर्थ उसको प्राप्त करने के लिए बाह्य अर्थ को बाह्य मतलब आत्मा से भिन्न अनात्मा अनात्मा अर्थों को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे अपने को सुखी मानने वाले आत्मा बाह्य अर्थ प्रत्यय विषय का भोग हुआ बाह्य अर्थ है अनात्मा वस्तु उसका विषय का भोग किया उसके पीछे अपने को बड़ा खुशी बड़ा उसका और प्राप्त करें भोग करने की इच्छा और भोग करें और प्राप्त करें उसके प्रत्येक को करने वाला क्या था बाह्य अर्थ विषय को बुद्धि हुई उससे अपने को बड़ा मान करके हर्ष को प्राप्त करके और प्राय चाहिए और उसके पीछे जो लगते हैं आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते बाह्य अर्थ प्रत्यय को छोड़ करके केवल आत्म प्रत्यय का करने वाले ही साक्षात्कार करते हैं ओ भद्रंग कर्णे